जी हाँ। हाँ। राजा दंडवत प्रणाम राजा दंडवत प्रणाम हाँ चंपा बहन राजा दंडवत हाँ चलो आज शुरू करें तेरे पास है का के पुस्तक नहीं मैं पुस्तक तो मुझे नहीं मिली अच्छा कोई बात नहीं अभी विद्यापीठ में आया था तो लेके जाता ना ठीक है कोई बात नहीं, नहीं। क्या मेरे पास है लेकिन पता नहीं मुझे दिखी नहीं मैं जाने अच्छा, कल और हाँ कोई बात नहीं ढूंढ लें ठीक है चलो तो फिर हाल से करो कोई मनुष्य सुदृढ़ वाला बुद्धिशा जीवन प्रगति करो केत्मा प्राणियों श्वसन क्रिया चलेगा के जेना प्राणियों हाँ अन्न और अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है अच्छे शरीर वाले बुद्धि बुद्धिशाली लौकिक जीवन में प्रगति कर सकते है परंतु क्या आप ये जानते हो कि जीवात्मा के चलने के लिए श्वसन क्रिया जीवात्मा के कारण ही श्वसन क्रिया चल रही है और जिससे हम मनुष्य हलन चलन कर सकते हैं या तो बोल सोच सकते हैं तो इस जीवात्मा का उद्धार कैसे कर सके हम्म मतलब इसमें ये बात समझाई गई है कि अन्न और अभ्यास ये मनुष्य की बुद्धि का विकास करते हैं मतलब अन्न खाने से हमारा शरीर चलता है और अभ्यास करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है और जो सुदृढ़ स्वस्थ हो और जो बुद्धिशाली व्यक्ति हो वही अपने जीवन में प्रगति कर सकता है क्योंकि केवल बुद्धिशाली होने से कुछ नहीं होता अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते इसलिए हमारा सुदृढ़ शरीर और बुद्धिशाली हमारी बुद्धि में ज्ञान होना ये दोनों जीवन में प्रगति के लिए जरूरी है लेकिन इसमें यहाँ पे ये पूछ रहे हैं मतलब सबसे पहली बात ये है कि हमें जीवन में धर्म की आवश्यकता क्यों है हमें जैसे हम देखते हैं आसपास के हर एक इंसान किसी ना किसी धर्म का पालन करता है यहां धर्म से स्पेसिफिकली हम ले लें तो रिलीजियन समझो तो कोई मुस्लिम है कोई क्रिश्चियन है कोई हिंदू है कोई बौद्ध है कोई जैन है तो कोई ना हर एक व्यक्ति किसी न किसी धर्म या किसी न किसी फेथ का पालन करता है मतलब कोई आर्ट ऑफ लिविंग वाला भी हो सकता है या कुछ योग वगैरह मार्गों का भी हो सकता है लेकिन हर एक व्यक्ति किसी न किसी रिलीजियस फेथ से जुड़ा हुआ है उसका होना क्यों जरूरी है ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर में ये धर्म का टॉपिक यहाँ दिया गया है कि हमारे जीवन में धर्म की आवश्यकता क्या है क्यों धर्म का होना हमारे जीवन में नेसेसरी है इस बात को समझाने के लिए ये सब्जेक्ट उसमें आगे जाके ये कहते हैं कि अन्न और अभ्यास इससे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और जो सुदृढ़ शरीर वाला जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वही अपने जीवन में प्रगति कर सकता है लेकिन हमारा शरीर कैसे चलता है किसके द्वारा चलता है तो उसके लिए यहाँ कह रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा होती है जिसे इंग्लिश में बोले तो सोल कहते हैं आत्मा जीवात्मा सोल कि हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है कोई जीवात्मा है आत्मा है जिसके कारण हमारा शरीर चल रहा है जो हम बोले तो हमारे शरीर को जो चेतना देता है हमारे शरीर को जो एनर्जी देता है तो वो कोई फैक्टर हमारे अंदर है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं तो क्या मतलब किसी के अंदर आत्मा ना हो और हमारा जैसे कोई डेड बॉडी होती है उसमें आत्मा नहीं है लेकिन ब्रेन भी है उसके अंदर हार्ट भी है उसकी जितनी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से सिस्टम सब कुछ उसके शरीर में है। फिर भी वो शरीर क्यों कोई काम नहीं कर सकता है डेड बॉडी जो है वो क्यों किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं कर सकता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है तो सबसे नेसेसरी फैक्टर हमारे लिए आत्मा है कि हमारे शरीर में जब आत्मा होती है तो श्वसन क्रिया के द्वारा हम चल सकते हैं बोल सकते हैं किसी तरह की क्रिया कर सकते हैं सोच सकते हैं या हमारे सभी बॉडी फंक्शंस चलते हैं लेकिन अगर आत्मा नहीं है तो हमारे अंदर कुछ भी काम नहीं करेगा हमारा कोई बॉडी फंक्शन काम नहीं कर पाएगा तो हम जैसे इसमें बताया कि हमारे शरीर के लिए तो क्या आवश्यक है अन्न आवश्यक है एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए क्या जरूरी है बुद्धिशाली होना जरूरी है ज्ञान जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ हमारी आत्मा जो हमारे चलने घूमने फिरने के लिए नेसेसरी फैक्टर है उसके उद्धार के लिए हम क्या करते हैं कि उसका भला हो उसके लिए हम क्या करते हैं कुछ भी नहीं करते तो जैसे हम अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए अन्न खाते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी होना चाहिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं हम बुद्धिमान होने चाहिए तो हम सोसाइटी में अच्छी तरीके से रह सकते हैं समाज में हमारा मान होगा हमारी प्रतिष्ठा होगी लोग हमें एक अच्छे इंसान की तरह जानेंगे तो हमारी प्रगति होगी हम सक्सेसफुल बनेंगे तो सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए सोसाइटी में थोड़ा रिस्पेक्ट से रहने के लिए ज्ञान जरूरी है बुद्धि को विकास चाहिए ज्ञान चाहिए नॉलेज चाहिए लेकिन हमारी आत्मा भी तो एक फैक्टर है जिसकी तरफ ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं हमें ऐसा लगता है कि अपने शरीर को सब अपने शरीर के लिए सब कुछ करो कि हमारा शरीर हेल्दी होना चाहिए वो बीमार नहीं होना चाहिए हम बुद्धिमान होने चाहिए हमें सभी तरह की नॉलेज होनी चाहिए लेकिन हमारी आत्मा का क्या होगा आत्मा जबकि बोले तो मोस्ट ने फैक्टर है हमारी आत्मा के बिना शरीर का कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा ना तो हमारा ब्रेन काम करेगा ना हमारे बॉडी के कोई और ऑर्गन काम कर पाएंगे तो आत्मा जो है वो सबसे जरूरी है उस जीवात्मा के उद्धार के लिए हमें क्या करना चाहिए या जीवात्मा का उद्धार कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन यहाँ बताया गया है और उसका आंसर ये दे रहे हैं कि जीवात्मा का उद्धार धर्म के आचरण से होता है कि हम हमारे शरीर के लिए जो कुछ भी करते हैं उसे देह धर्म कहा जाता है हमारी आत्मा के लिए हम जो करते हैं उसे आत्मधर्म कहा जाता है लिख लेना इसे धर्म के दो प्रकार हैं एक देह धर्म और एक आत्म धर्म देह मतलब शरीर हम शरीर के लिए जो करते हैं उसे देह धर्म कहा जाता है और हमारी आत्मा के उद्धार के लिए हमारी आत्मा की प्रगति के लिए हम जो करते हैं उसे आत्म धर्म कहा जाता है तो ये यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन ये उठाया गया कि भाई हमारे जीवन में धर्म की आवश्यकता क्या है तो उसके लिए यहाँ पे यह एग्जाम्पल देके के ये समझाया गया कि जैसे अन्न खाना और नॉलेज प्राप्त करना हमारे शरीर के लिए जरूरी है उसी तरह हमारी जीवात्मा के लिए धर्म जरूरी है किसी न किसी धर्म का पालन या हमारी आत्मा के उद्धार के लिए किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में जुड़ना हमारे लिए जरूरी है जिसके द्वारा हमारी आत्मा को फायदा होता है हमारी आत्मा का उद्धार होता है ये बात इस पेरेग्राफ में समझाई गई आ, कोई बताओ किसे क्या तू बता हिंदी हिंदी हिंदी धर्म में ऐसा बताया गया है कि अन, अन हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि मनुष्य की अन्न खाने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है पर केवल अन्न अन्न खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे जीवन में अः हमारे जीवन में आत्मा का होना जरूरी है हमारे जीवन में धर्म का होना इतना आवश्यक है वो बताया गया है और हमारे जीव कैसे चल रहा है तो ये बताया गया है कि उसमें आत्मा आत्मा है इसीलिए हम जी सकते हैं इन शॉर्ट आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है हम्म मतलब यहाँ ये, ये समझना है कि जैसे हमारे शरीर के लिए खाना जरूरी है उसी तरह हमारी आत्मा के लिए किसी न किसी धर्म का पालन जरूरी है हाँ राजा सो so, जैसे हमारे जीवन में अन्न जितना खाना जरूरी है ऐसे नहीं ये लिख लो जैसे हमारे शरीर के लिए अन्न जरूरी है जैसे हम एक दिन नहीं खाते हैं या एक समय नहीं खाते हैं व्रत करते हैं उपवास करते हैं तो दूसरे दिन हमें हमारी ऐसा लगता है कि हमारी सब एनर्जी लूज हो गई है हमारा शरीर काम नहीं करता है थकान थकान लगती है चिड़चिड़ हो जाते हैं कंटा लाता है किसी काम में मन नहीं लगता है कोई काम हम कर नहीं पाते हैं सोना ही सोना इच्छा करती है कि हम zam... लेटे रहो पड़े रहो कोई काम मत करो ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिली है क्योंकि हमने खाया नहीं है तो जैसे हमारे शरीर के लिए अन्न जरूरी है उसी तरह हमारी आत्मा के लिए धर्म जरूरी है क्या समझ आया शिवांगी एक मिनट राजा हाँ हाँ राजा जैसे हमारे शरीर के लिए अन्न जरूरी है वैसे हमारी आत्मा के लिए धर्म का होना जरूरी नहीं है तो हम धर्म का पालन हमारे आत्मा के उधार के लिए करते हैं ये बात समझनी चाहिए हमारे शरीर को उससे कोई फायदा नहीं होता है हम लोग ये सोचते हैं कि हम ये धर्म का पालन कर रहे हैं हमें क्या फायदा हुआ लेकिन हमारे शरीर को उससे कोई फायदा नहीं होता है लेकिन हमारी आत्मा को उससे फायदा होता है इसलिए हम धर्म का पालन करते हैं हाँ ठीक है इतनी बात समझ आई सबको न समझ आया हो तो पूछना नहीं तो फिर आगे बढ़ो राजा एक प्रश्न था हाँ पार्थ घोषण राजा वो अन्न और अभ्यास से शरीर का विकास होता है तो उसका रिजल्ट तो विजिबल है हाँ। पर आत्मा का जो आपने बताया कि आत्मा के लिए धर्म की आवश्यकता है और धर्म से आत्मा का विकास होता है तो उसका रिजल्ट कोई भी विजिबल नहीं है तो वो कैसे समझना है ऐसे स्टेटमेंट को कोई रिजल्ट विजिबल नहीं है हाँ चलो बताओ किसी को देना है जवाब पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का आ, जा, मैं आ, जैसे, जैसे, हाँ, चलो, कुछ पहले बोल। हाँ, जैसे अगर भगवत कार्य में रुचि अपनी ज्यादा बढ़े तो इसका मतलब समझना चाहिए कि हमारा मतलब प्रोग्रेस हो रही है मतलब पार्थ ये पूछ रहा है कि जैसे अन्न खाने से और अभ्यास करने से तो हमें रिजल्ट दिख रहा है कि चलो हमारा शरीर हेल्दी बनाए या हमारा दिमाग में थोड़ा ज्ञान बढ़ाए पर धर्म के पालन करने से आत्मा को जो प्रोग्रेस होता है वो तो हमें दिखाई नहीं देता है तो इस बात को कैसे समझे तो अपन इसको यूं करके देख सकते हैं कि भगवत कार्य में रुचि अगर अपनी बढ़ रही है तो वो अपना आत्मा का विकास है अच्छा मतलब वैष्णव धर्म का पालन करते करते वैष्णव धर्म का पालन करते हैं मतलब भगवत रुचि अगर अपनी बढ़ रही है तो अपन उसको इस तरह से यू दिया जा सकता है क्या की आत्मा का विकास हो रहा है क्योंकि अगर उसमें रुचि बढ़ेगी तो आत्मा का विकास तो हो गई हाँ। और मेरे राजा हेलो राजा मतलब मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि धर्म तो मतलब आप किसी को भी मान सकते हो मतलब आप कोई भी धर्म में मानते हो और उसको क्यों मानते हो और उस धर्म को क्यों पालन करना चाहते हो पहले तो ये अगर क्लियर है आपको और उसके बाद उस धर्म को आप अगर फॉलो करते हो अपने वे में तो उससे प्रसन्नता तो अंदर मन में होगी आपको जैसे हमको शिविर अटेंड करने का बहुत वो था इस शिविर में कुछ नई चीजें जानना मिलेगी तो तीन दिन हमारे लिए मतलब मन एकदम प्रसन्न नहीं था और वो ऐसा लग रहा था कि हम हमारे धर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे आत्मा का प्रोग्रेस हो रहा है ये कैसे पता चलेगा रहे कि रिजल्ट विजिबल नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आत्मा का प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है वो रिजल्ट तो नम राज, हाँ। की तरफ आगे बढ़ रहे हो और उसकी उस पद को अगर आगे बढ़ा के आप अगर कुछ नया कार्य कर रहे हो और उस धर्म के कर रहे हो तो फिर तो प्रोग्रेस हुई ना राजा जैसे नीतिश भी वही मेरे मत में वही कहना चाह रहे शायद कि वही भगवत कार्य में अगर रुचि बढ़ रही है तो अपन यू करके समझ सकते हैं हम्म चैताली तू क्या कह रही Uh, राजा एक तो ये पॉइंट है ही कि अगर भगत कार्य में तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है इवेंचुअली तो तुम तुम्हारा तुम्हारी आत्मा प्रोग्रेस कर रही है पर उससे भी पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अलग होकर इफ यू कम आउट टू बी अ स्टेबल सोल वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे पहले कोई भी धर्म अपन चूज करें उससे भी पहले कि जो आत्मा है जो भटक रही है उसको अगर शांति मिल रही है तो ऐसा कह सकते हैं कि धर्म से उसको जो उसका खुराक जो मिल रहा है hmm. हाँ राजा हाँ बोलो आ, तो जी छह तो पर्सनल ओ तो, तो, राजा इसमें तो जो फीलिंग होती है वो पर्सन टू तो पर्सन डिफर करती है ना कि उसको भगवत भाव कितना जागा है अंदर से वो उसके ऊपर डिपेंड है अच्छा तो रिजल्ट पर्सन टू तो पर्सन अलग अलग होता है हाँ अच्छा और कुछ ब्रिज हुए हैं क्या अच्छा ब्रिजेश भाई दर्शन में मुंबई से ज्वाइन हुए हो क्या आप लोग हेलो हाँ राजा समीर बोल रहे हाँ कौन समीर भाई बोल अच्छा जो राजा समीर भाई बोलो हिंदी में बोल सो तुम हाँ हाँ धर्म मेरे हिसाब से जो डिस्कशन हो रहा है तो धर्म के बारे में जो बात हो रही धर्म तो हमको जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है तो हम लोग जो धर्म की जो बुक्स पढ़ते है और जो भी हम लोग जो करते है पढ़ने से जब भी वो हमारे अंदर जब वो चीज जब उतरती है हमारे पास जब वहाँ पे तो उससे हमारे आत्मा जो है वो शुद्धिकरण हमारा होने का चालू होता है कि जैसे कि हम लोग अच्छे सोच अच्छे विचार वो सच हम लोग को मिलता है उसके अंदर से तो वो जब हमारे सामने रिजल्ट आता है तो उसकी वजह से हम लोग को मालूम गिरता है कि ये धर्म का जो चीज है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं हम लोग उसको जो आगे लेके जा रहे हैं उसके अंदर तो उसकी वजह से हमें मालूम गिरता है ऐसा मुझे मेरा कहना है अच्छा और कुछ किसी को कहना है इसमें हेलो हाँ अपन ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि एक तो कि मन में प्रसन्नता हो रही है वो प्रोग्रेस देख रहे हैं फिर दूसरा वो धर्म को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है और कोई भी धर्म जैसे सामान्य धर्म हो जैसे सुबह उठ के नहा नहा है हुँ. तो ये भी एक धर्म मतलब एक धर्म ही हुआ की तुम उसे फॉलो कर रहे हो और कंटिन्यू कर रहे हो और तीसरी बात ये कि उसमें अगर उसको रुचि बनी रह रही है तो उसका मतलब यही है कि वो मतलब प्रोग्रेस हो ही रहा है उसका मतलब वो चीज़ उसको कंटिन्यू कर रहा है तोड़ भी नहीं रहा है तो हम्म तो देखो इसमें समझना ये है कि कुछ प्रोग्रेस ऐसी होती हैं कि जैसे हमारे शरीर के बारे में जैसे पार्थ ने बताया की खाना खाने से और नॉलेज जब हम गेन करते हैं तो उससे हमारा शरीर हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है विजिबल रिजल्ट है कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं कि जो विजिबल नहीं है कम से कम अभी तो नहीं है लेकिन आगे जाके होंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे माँ बाप हमें छोटे होते हैं तो स्कूल में डालते हैं पढ़ने के लिए बच्चा ये नहीं जानता है कि उसे स्कूल में क्यों भेजा जा रहा है या रोज सुबह उठ के उसे स्कूल में भेजो इतनी सारी बुक्स और इतना समय खेलना कूदना बंद करा के उसको स्कूल में बैठा के पांच छह घंटे पढ़ाया जाता है बच्चे को रिजल्ट विजिबल नहीं है लेकिन माँ बाप ये जानते हैं कि अगर ये ढंग से पढ़ता है तो आगे जाके कुछ 10-15-20 साल के बाद उसका रिजल्ट आएगा एक सक्सेसफुल इंसान की तरह वो उभर सकता है सोसाइटी में तो ये लॉन्ग टर्म का रिजल्ट है कि जो बहुत समय बाद पता चलता है कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं कि जो हमें हमारे जीवन भर पता नहीं चलते जैसे कि धर्म के विषय में वो हमें शास्त्र बताता है कि भाई आप ऐसा कार्य कर रहे हो तो आपको ये फल मिलेगा हम अभी वो नहीं देख रहे हैं लेकिन शास्त्र पे भरोसा रख के शास्त्र का विश्वास करके हम अगर उस मार्ग पे चल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पे या हमारे मृत्यु के बाद भी शास्त्र के सब फल कैसे हैं कि हमारा जब शरीर खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारी आत्मा को वो फल मिलेगा कोई ये क्वेश्चन करेगा भाई किसने देखा कि भाई स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता है ये भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं हम तो मर गए हमें थोड़ी पता चलेगा कि हमारी आत्मा का क्या हुआ पर इन सब में क्या है कि विश्वास शास्त्र पे रखना होता है शास्त्र के वचनों को आधार बना के हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो शास्त्र के बताए हुए फल और शास्त्र के ही बताए हुए साधनों पे चल के हमें ये सोच के चलना है कि ऐसा करने से हमारी आत्मा का उद्धार होगा मार्ग पसंद करना हमारी रुचि का विषय है जैसे सबने ही अभी ये एक ही बात सबने बताई कि हमारी आत्मा को संतोष मिल रहा है हमें किसी मार्ग पे चलने से अच्छा लग रहा है तो हमें समझना चाहिए कि हमारी आत्मा का उद्धार हो रहा है पर इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई मार्ग को हम जब पसंद करते हैं कि चलो भाई मैंने वैदिक मार्ग को पसंद किया या मैंने इस्लाम धर्म को पसंद किया पसंद तुमने किस बेस पे किया है की कि उस धर्म के नियम उस धर्म का फल या उस धर्म के सिद्धांत तुम्हें पसंद आ रहे हैं तुम्हें अपीलिंग लग रहे हैं कि नहीं ये सही बात है जिसे तुम एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि जैसे मैं पुष्टिमा के सिद्धांतों को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं ये बात सच है ऐसा करने से भगवान मिलते हैं या मैं ऐसा करूंगी तो मेरे आत्मा को प्रभु की प्राप्ति होगी या मेरी आत्मा की अच्छी गति होगी सिद्धांत तो मुझे अपीलिंग लगने चाहिए तब मेरी आत्मा को संतोष मिलेगा रॉन्ग वे में भी तो लोग चले जाते हैं वहां जाके फिर हमें लिए लगता है की नहीं यहाँ तो मजा नहीं आ रहा क्योंकि हमारी आत्मा को ये सारी बातें अपीलिंग नहीं लगती है तो कहने का मतलब ये है कि धर्म के द्वारा हमारी आत्मा का उद्धार हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका रिजल्ट हम शास्त्र से देखते हैं जैसे मतलब यहाँ स्पेसिफिकली पुष्टिमार्ग के संबंधी बात पकड़ लो तो महाप्रभु जी जैसे आज्ञा करते हैं कि तुम कृष्ण की सेवा करो निरंतर करो हमेशा करो बिना रुके करो कैसे करो <laughs> तो अपनी शरीर को और अपनी धन संपत्ति घर परिवार को कृष्ण की सेवा में लगाओ तो उससे क्या होगा जैसे कृष्ण ने भी ये बात बताई कि सेवा करते करते हमारा मन प्रभु में लग रहा है प्रभु सेवा में हमारी रुचि हो रही है तो हमें समझना चाहिए कि हमारी आत्मा का भी उद्धार हो रहा है यहाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उद्धार शब्द का अर्थ समझ लो उद्धार का अर्थ होता है ऊपर उठना मतलब आगे बढ़ना ऊपर उठना उद्धार का मतलब होता है कि तुम जिस परिस्थिति में हो उससे तुम आगे बढ़ रहे हो या अपनी कंडीशन से ऊपर उठ रहे हो तो वो तुम्हारा उद्धार है तो आत्मा का जैसे कुछ ने बताया मितेश ने भी यही बात बताई कि हमें वो अच्छा लग रहा है हमें उस कार्य करने से संतोष मिल रहा है या फिर जिस में हम जुड़े हुए हैं उसे करते करते हम उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारी आत्मा प्रभु की तरफ गति कर रही है कि ठाकुर जी में हमारी रुचि हो रही है जैसे कि महाप्रभु जी साधन प्रकरण महाप्रभु जी का ग्रंथ है उसमें आज्ञा करते हैं कि भई अगर प्रभु में तुम्हें रुचि हो ठाकुर जी के स्वरूप को जानने की तुम्हे इच्छा हो भगवत मार्ग में तुम्हारी रुचि बढ़े या ठाकुर जी की सेवा करने में तुम्हें आनंद मिलता हो तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा मतलब कि इस जन्म के बाद तुम्हारी मुक्ति निश्चित है यहाँ महाप्रभु जी क्या संकेत करना चाह रहे हैं कि तुम जो साधन कर रहे हो वो वो अपना रिजल्ट दिखा रहा है जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि चेतस्त प्रबलम सेवा चित्त का कृष्ण में लगना ये सेवा है वो कैसे होगी चित्त कृष्ण में कैसे लगेगा तो सेवा करने से लगेगा हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम हुआ हमारा मन प्रभु में लग रहा है हमें अच्छा लग रहा है वो क्या करना सेवा में हमें आनंद आ रहा है धीरे धीरे हम जिस प्रवृत्ति में जुड़े हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है और जानने की इच्छा हो रही है तो यहाँ ये समझना चाहिए कि हमारी आत्मा जो है वो ऊपर उठ रही है मतलब की कृष्ण की तरफ गति कर रही है यही रिजल्ट है ये विजिबल हो सकता है किसी को दिखाई ना दे ऐसा भी हो सकता है किसी को अगर अपना ही उद्धार दिखाई दे रहा है कि चलो मेरा मन प्रभु में लग रहा है तो मेरी आत्मा प्रभु की तरफ गति कर रही है तो ये हमारी आत्मा का उद्धार है अगर हमें ऐसा नहीं दिख रहा है तो शास्त्र के वचनों पर हमें विश्वास डाल के चलना है की क्योंकि महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि सेवा करने से ये फल होता है तो अभी नहीं हमें वो दिखाई दे रहा है लेकिन धीरे धीरे अगर हम ये साधन करेंगे तो अंत में हमारा मन प्रभु में लगेगा तो यही हमारे लिए फल है यही हमारी आत्मा का उद्धार है मतलब कि हमारी आत्मा ऊपर उठ रही है हमारी आत्मा कुछ प्रोग्रेस कर रही है ऐसा समझना चाहिए पार्थ कैसा लगा है जवाब ठीक लग रहा है ठीक लगा राजा सिर्फ एक थोड़ा कि आनंद आना सबने कंक्लूजन ही आया कि हमें आनंद आ रहा है हमें रुचि हो रही है कुश भाई ने भी ऐसे बताया तो वो आनंद आना और रुचि बढ़नी वो शरीर का धर्म है या आत्मा का धर्म है अच्छा चलो ये एक और बात कहना है किसी को कुछ क्योंकि वो इंद्रिय से आता है ना आनंद तो इंद्रिय से आता है हमें तो राजा इंद्रियों तो अपने वो आत्मा से रिलेटेड ही हुई तो एनर्जी देती है को तो उसके विषय अट्रैक्ट करते है मतलब यहाँ समझना ही है देखो थोड़ा बहुत टेक्निकल जाएगा इसमें किसी को न समझ आए तो पूछ लेना पर इसमें समझना ही है कि जैसे हमारी इंद्रिय है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे शरीर की रचना समझ लो एक स्थूल शरीर होता है जो सबसे बाहर हम देख रहे हैं जिस आकृति को हम देख रहे हैं या जैसे एक, एक रूप होता है फोटो जैसे हम देखें, हम बोलेंगे ये मितेश है या ये पार्थ है या ये कुश है या ये समीर भाई है या ये शिवांगी है तो वो आकृति हमें दिखाई दे रही है वो जो रूप हमें दिखाई दे रहा है वो तो स्थूल शरीर है उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारी इंद्रिय हमारा मन बुद्धि अंतरकरण ये सब उसमें होते हैं उसके अंदर एक आत्मा होती है जीवात्मा होती है ये तीन हमारे शरीर में होते हैं अब जो हमारी इंद्रिय है पांच इंद्रिय होती हैं। इंग्लिश में बोले तो सेंसरी ऑर्गन मतलब जैसे आंख से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख इंद्रिय है जो उस विषय को ग्रहण करती है विषय का मतलब वस्तु ऑब्जेक्ट जैसे हमारी आंख कोई फूल देख रही है तो देख के उसने बोला कि ये गुलाब का फूल है तो ये हमारी आंख का विषय गुलाब है हमारी नाक कुछ सूंघ रही है तो हम बोलेंगे कि ये तो गुलाब की खुशबू है तो ये हमारी नाक उसे सूंघ रही है हमारी नाक उस विषय को ग्रहण कर रही है कोई आवाज सुनते हैं तो हम बोलते हैं कि चलो ये तो मितेश बोल रहा है या ये पार्थ बोल रहा है तो आवाज को हमारे कान ग्रहण करते हैं तो ये तो हमारे इंद्रिय जो है वो तो शरीर के लेवल पे काम करती है जो हमारे आसपास की वस्तुओं को एक्सेप्ट करती है उन वस्तुओं को ग्रहण करती है उन वस्तुओं को आइडेंटिफाई करती है ये इंद्रिय का काम होता है अपार्थ जो तू पूछ रहा है कि भाई ये आनंद तो जो है वो इंद्रिय के द्वारा मिलता है वो तो इंद्रिय का विषय है आत्मा का विषय नहीं है तो देखो ये बात है कि हम जो क्रिया क्योंकि धर्म हम कैसे कर रहे हैं हमारी आत्मा तो कुछ भी नहीं कर रही है जो भी कुछ हो रहा है वो तो हमारे शरीर के द्वारा ही हो रहा है जैसे हम सेवा कर रहे हैं हमारा शरीर ही सेवा कर रहा है हमारी आत्मा कुछ नहीं कर रही है कि जैसे हम ठाकुर जी के लिए कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारे हाथ पैर से ही वो कार्य होता है हमारी आत्मा कुछ नहीं करती उसमें हमारा देह ही जुड़ा हुआ है इसलिए जो भी आनंद की फीलिंग होना या संतोष की फीलिंग होना ये तो हमारी इंद्रियों के द्वारा ही होगा क्योंकि हम कार्य भी तो इंद्रियों से ही ले रहे हैं ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं तो हमारी आंख ही देख रही है ठाकुर जी को प्रभु की आवाज सुन रहे हैं हमारा भाग्य हो इतना तो हमारे कान ही वो आवाज को सुन रहे हैं ठाकुर जी की जैसे सेवा कर रहे हैं तो हमारे हाथ पैर ही ठाकुर जी की सेवा में जुड़े हुए हैं इसलिए लेवल होता है जैसे इसमें देखो ये बात समझ लो कि जिसमें जैसे कुश ने बताया कि प्रभु की सेवा में रुचि होना ये जीवात्मा के उद्धार का प्रतीक है रुचि होना जैसे हम अपने ही लाइफ के स्टेज देख ले हम छोटे होते हैं तो ठाकुर जी की सेवा में मन नहीं लगता है हमारे माता पिता कहते हैं कि ठाकुर जी के चरण स्पर्श तो करने ही चाहिए ठाकुर जी की सेवा में इतना समय तो रहना ही चाहिए तुम्हें छुट्टी है तो ठाकुर जी की सेवा में तुम्हें ये करो वो करो सब करवाते हैं हमारा मन नहीं लगता है हमारी इंद्रिय अपने आप से सेवा में नहीं जोड़ती है लेकिन उन्हें कंपल्सरीली जोड़ा जाता है हम जबरदस्ती करते हैं उसके ऑप्शन में अगर कोई हमें ये बोले, माता पिता, तुम खेलने जाओ तो कोई बच्चा सेवा नहीं करेगा लेकिन खेलने जाएगा क्योंकि उसकी इंद्रिय को तो ये अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन माता पिता जानते हैं कि प्रभु की सेवा में रहना प्रभु में उसके चित्त को लगाना जरूरी है ऐसे करके माता पिता हमें उसका में जोड़ते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं हमें थोड़ा नॉलेज मिलता है हमें कुछ समझ आता है, है तब हमें लगता है कि चलो सेवा करनी जरूरी है किसी भी धर्म का पालन जरूरी होता है हमें करना चाहिए ज्यादा मन नहीं है प्रेम से नहीं हो रहा है लेकिन ये हमारी ड्यूटी है हमारा कर्तव्य है करना ही चाहिए उस भावना से हम करते जा रहे हैं फिर एक लेवल ऐसा होता है कि जब हमें रुचि होती है हमारा मन लगता है हमें वो करना अच्छा लगने लग जाता है करते करते अच्छा लगने लग जाता है तब हम ये समझते हैं कि चलो प्रभु मैं हमारा मन लगा तब जाके ये फीलिंग होती है कि चलो इसमें तो अच्छा लग रहा है ये जबरदस्ती नहीं हो रहा है लेकिन हमें इसमें मजा आ रहा है तो ये जितनी भी फीलिंग है उसमें रोल तो हमारे मन का हमारी बुद्धि का हमारी इंद्रियों का ही है आत्मा का कोई रोल नहीं है लेकिन रिजल्ट हमारी आत्मा को जाता है क्योंकि प्रभु में रुचि होने से ठाकुर जी में प्रेम होने से हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं है फायदा तो हमारी आत्मा को ही है पर आत्मा शरीर के द्वारा वो कार्य करवाती है ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए इसलिए आनंद की जो फीलिंग है वो हमारी आत्मा की नहीं है हमारी बुद्धि हमारा मन या हमारी इंद्रिय की ही है क्योंकि हम कार्य भी उसी के द्वारा ले रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो आत्मा को जाता है ऐसा यहाँ समझना चाहिए हाँ राजा समझने क्या समझ आया राजा ऐसा समझ आया की शरीर तो सिर्फ साधन रूप है जो हमें उसका अल्टीमेट फल जो मिलेगा वो तो आत्मा को ही मिलेगा शरीर को आनंद आएगा वो क्षणिक होगा और हाँ। मन को आनंद आएगा वो क्षणिक होगा पर जो परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग उद्धार होगा वो तो आत्मा का ही होगा जिस, जो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगा ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जन्मों में ही रिजल्ट मिले मृत्यु हाँ। के बाद भी रिजल्ट मिल सकता है और ऐसा समझ में ऐसा संक्षेप में समझ में हाँ, मतलब कहने का मतलब यही है ये कि हमारे शरीर को क्या फायदा होगा अगर हमें प्रभु से प्रेम हो गया तो शरीर को क्या उससे फायदा है कोई फायदा नहीं है जो भी फायदा है हमारी आत्मा को होगा आगे बढ़ के रिजल्ट तो आत्मा कोई भुगतना है शरीर को तो कुछ भी नहीं शरीर तो यही रह जाएगा लेकिन उस कार्य को करने के लिए हमारा शरीर साधन बनता है आत्मा की हेल्प करता है क्योंकि आत्मा तो कुछ भी नहीं कर सकती है शरीर को थोड़ा फायदा होता है राजा ऐसा लगा सूक्ष्म शरीर जैसे मन मन को आनंद मिलता है थोड़ा बट वो भी टेम्पररी है परमानेंट आपने जैसे बताया परमानेंट आपने जैसे बताया परमानेंट लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो आत्मा को ही होगा। हो मतलब वो रिजल्ट तो आत्मा को ही जाता है और अंत में जो भी हमें प्रभु फल दें, या मतलब वैकुंठ में हमें स्थान मिले या ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए तो भी उस फल को तो आत्मा ही भुगतती है ना तो सूक्ष्म शरीर वहां होता है और ना ही फूल शरीर होता है बाकी अगर किसी की यही भावना बन जाए कि यहाँ पृथ्वी पर रहते रहते ही हमें प्रभु सेवा में ही आनंद मिल रहा है कि हम ठाकुर तो भी नहीं चाहिए वैकुंठ तो हमारे घर में ही है ऐसी फीलिंग हो जाए तो भी फिर भी रिजल्ट तो वो आत्मा का ही है शरीर को भी क्षणिक सुख तो मिल ही जाता है अच्छा तो लगता ही है हमें आपने जो लास्ट एग्जाम्पल बताया कि ऐसी इच्छा हो जाए कि यहाँ घर में रहके ही पृथ्वी लोक में रह के ही प्रभु सेवा करनी है हाँ तो, तो मतलब शरीर और आत्मा दोनों का उद्धार हो गया मतलब उद्धार हाँ। का मतलब क्या है कि भाई शरीर को तो उद्धार क्या तो होगा जब हमारा मरने का टाइम होगा तो शरीर को कोई थोड़ी यहाँ से कोई ले जाने वाला है वो तो यही जल के राख तो होना ही है इसलिए उद्धार का अर्थ ऊपर उठना आगे बढ़ना प्रोग्रेस करना वो प्रोग्रेस तो हमारी आत्मा की ही हुई कि भाई ये शरीर छोड़ के या ये संसार को छोड़ के उसे प्रभु मिले तो ये उद्धार हुआ ये जो प्रोग्रेस हुई वो तो हमारी आत्मा की ही होती है शरीर का कुछ नहीं होता है उसमें राजा, राजा राजा, हाँ शिवांगी इसमें ऐसा समझना चाहिए कि शरीर जो करता है वो करवाती है और उसका रिजल्ट भी आत्मा को ही मिलता है देखो करवाता कौन है इसमें तो क्या है आत्मा और शरीर इसमें एक एग्जांपल से समझ लो कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है और पंखा है पंखा हवा नहीं दे सकता है जब तक उसे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पावर न मिले जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक पंखा हमें हवा नहीं दे सकता है पंखे को हटा लो हम सोचे हैं कि सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी ही करे तो केवल इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन तुम कर दोगे पर पंखा नहीं है तो वो भी हवा नहीं दे सकती है लेकिन वो पंखा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों साथ में मिलके ही कोई भी काम कर सकते हैं तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये दोनों मिलके काम करते हैं अब एग्जाम्पल मैं सेट करना चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी की तरह हमारी आत्मा काम करती है और पंखे की तरह हमारा शरीर काम करता है वो इलेक्ट्रिसिटी जब पंखे को पावर देती है तो पंखा हवा देने लग जाता है न केवल इलेक्ट्रिसिटी कुछ कर सकती है न ही केवल पंखा कुछ कर सकता है इसलिए करवाता कौन है ये कोई प्रश्न नहीं है लेकिन हमारे शरीर को हमारी आत्मा एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी आत्मा के द्वारा हमारा शरीर चलता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पंखा चलता है अब कौन करवाता है तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं सबसे पहला कि प्रभु की इच्छा है कि हम भक्ति मार्ग पे चलें या हम सेवा करें या हम भगवान को प्राप्त करें तो सबसे प्रथम इच्छा या प्रथम फोर्स तो ठाकुर जी का ही है दूसरा फोर्स हमारी बुद्धि का आएगा जब हम ये बात को समझेंगे कि हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए हमारी आत्मा के लिए कृष्ण की सेवा करना अच्छी बात है तो ये फोर्स हमारी बुद्धि देगी जब हमें ज्ञान मिलेगा और हमारी आत्मा तो उसका फैक्टर है ही क्योंकि हमारी आत्मा जब भगवान का अंश है भगवान में से हमारी आत्मा प्रकट हुई है तो एक स्वाभाविक इंटरेस्ट आत्मा का प्रभु की तरफ होता ही है इसलिए कौन करवाता है उसमें तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं लेकिन समझना ये है कि धर्म की जो भी प्रवृत्ति होती है वो शरीर और आत्मा दोनों मिल करते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो हमारी आत्मा को मिलता है हाँ क्या समझ आया शिवांगी धर्म की धर्म की एलि मीन्स धर्म का उद्धार नहीं धर्म का आचरण धर्म का आचरण शरीर और आत्मा दोनों मिलके करते हैं हाँ क्योंकि आत्मा एनर्जी देती है शरीर उस काम को करता है क्योंकि आत्मा के बिना तो शरीर कुछ नहीं कर पाएगा और शरीर नहीं है तो आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है चाहे तब भी नहीं कर सकती है हाँ जैसे कि मैं भगवान गीता जी में आगे करती तो है कि शरीर को ना तो हाथ है ना पैर है ना आत्मा को जलाया जा सकता है न आत्मा को भिगोया जा सकता है न आत्मा कभी मरती है न कभी जन्मती है तो ऐसे हाथ पैर आंख ना कान बिना की आत्मा क्या सेवा करेगी क्या अपना उद्धार करेगी तो शरीर उसको हेल्प करता है शरीर जो है वो साधन बनता है हम अपने शरीर से हाथ पैर आँख ना कान से प्रभु की सेवा करते हैं और उसका जो रिजल्ट है कि कृष्ण की प्राप्ति होना या हमारी आत्मा का उद्धार होना तो वो रिजल्ट हमारी आत्मा को मिलता है हाँ। आया समझ में हाँ।, हाँ।, हाँ जैसे लेकिन जैसे एक तरह से योगी कहा जा सकता है ना जैसे कभी कभी शरीर को सुख नहीं भी होता हर आत्मा को तो सुख होता है बिल्कुल हाँ वो तो है ही क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बच्चा छोटा होता है तो उसका मन नहीं करता है जबरदस्ती उससे करवाना पड़ता है पेरेंट्स करवाते हैं कि तुम करो सेवा करो ठाकुर में रहो हमारा मन नहीं करता है पर उसे हमारे शरीर को सुख नहीं है लेकिन हमारी आत्मा को तो संतोष मिलता ही है जैसे पार्क ने जो क्वेश्चन किया है की मतलब है ना इंद्रियों को ही सुख मिलता है तो आत्मा को कैसे पता पड़े ये वाला ये यूं भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कभी कभी शरीर को तो सुख नहीं होता और इंद्रियों को भी सुख नहीं होता पर आत्मा का आत्मा को तो सुख होता ही है हाँ मतलब आत्मा तो हमारी प्रोग्रेस करेगी ही हम ये साधन करेंगे जबरदस्ती में फिर क्या है शरीर अपने आप अप उसके अनुकूल हो जाता है धीरे धीरे थोड़ा टाइम जाए तो फिर शरीर को भी अच्छा लगने लग जाता है जैसे हम सबके साथ होता है कि बच्चे थे तो अच्छा नहीं लगता था अब जब थोड़ा नॉलेज आए थोड़ा समझने लगे तो हमें होता है कि चलो करना चाहिए प्रभु की इच्छा होगी थोड़े समय बाद ऐसा भी हो जाए कि चलो ठाकुर जी में मन भी लगने लग जाए हम अपनी इच्छा से स्वतः प्रवृत्ति की तरह करने भी लग जाए तो तब हमारे शरीर को भी अच्छा लगता है वो कार्य करना शरीर का भी फिर आदत हो जाती है उसे दूसरे जगह जाने का मन नहीं करता है जैसे बच्चों को होता है ना स्कूल जाते हैं पहले जबरदस्ती भेजते हैं फिर धीरे धीरे बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगने लग जाता है मतलब वो शरीर को फिर आदत हो जाती है फिर संडे को भी ऐसा लगता है स्कूल जाए तो अच्छा है उस तरह शरीर को भी वो सेवा की आदत हो जाती है फिर शरीर कंप्लेन नहीं करता है कि मुझे कहीं और जाना है पर उसके लिए वही जैसे महाप्रभु जी करते हैं कि वो निरंतरता जरूरी है कंटिन्यूटी हमेशा करो तो शरीर को वो आदत होगी फिर शरीर को मन नहीं करेगा दूसरी जगह जाने का शुरुआत में तो सबके साथ ऐसे ही होता है शरीर को इच्छा नहीं ही करती है राजा अब आगे ये ओवर टाइम हो गया है आधा घंटा सबको कम लग रहा है लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है अब आगे जो भी क्वेश्चन है थोड़ा बहुत ग्रुप में भी डिस्कस हो सकता है और फिर नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे राजा फ्राइडे थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं कल छुट्टी है, है। <laughs> <laughs> कल मेरी प्रवेश सैटरडे का क्लास तो चलता ही है साढ़े नौ ऐसी जो पुराना क्रम चल रहा है वही छुट्टी तो आ, वो अच्छी बात है लेकिन वो टाइम फिक्स किया है उसी को रहने दें सबको अच्छा, ही कम लगता, कल... है, लगता है ऐसा लगता है आधे घंटे में क्या हुआ लेकिन अच्छा है अभी फिर लं, लंबा टाइम हो जाएगा फिर ऐसा लगेगा एक एक घंटा बोर करता है नहीं नहीं राजा ऐसा नहीं लगेगा <laughs> तो <साड़े laughs> बज जायेंगे वो फिर अच्छा टाइम नहीं है इतने लंबे तक जागे वो भी है कल नहीं है मंडे टू फ्राइडे कल वैसे प्रवेशिका अच्छा। चलती है लेकिन अब उसका तो लास्ट चैप्टर चल रहा है अच्छा अच्छा अच्छा ये जो नया शुरू किया है पहले से वो हिंदी का जो क्रम चल रहा है वो तो मंडे टू फ्राइडे मंडे ट्यूसडे और वेडसडे चौरासी वैष्णो की वार्ता अच्छा। और थर्सडे अच्छा। और फ्राइडे प्रवेशिका ठीक अच्छा। है तो अब जो भी क्वेश्चन जिनके भी बच गए कुछ न समझ में आया हो तो हम नेक्स्ट थर्सडे डिस्कस कर लेंगे अब पूछ लेना मरा चाह न